क्या कन्दर्पा है प्रेरणा क्या है? प्रेरणा है? प्रजा को उत्पन्न करने वाला है संदर्भ है? कामदेवाजा को उत्पन्न करने वाला काम देव कामदेव कैसा प्रजा को उत्पन्न करने वाला जिस कामदेव ऐसी प्रजा की संतान की उत्पत्ति होती है वह भगवान भी होती है और व्यक्त के लिए जो विरासता के लिए पशुओं के पशुओं से भी ज्यादा महापशुओं की तरफ भ्रत करना वो सब है ना प्रजा संतान का भी ना भगवान की रूपी है संतान की शक्ति और कुछ नहीं करका नाम वासुकी रश्मी और पैसों के बजने में वास्तु वास्तुकी सर्को का राजा है ये भगवान की रूपी है सब उदन के समय इसी जस्ती बनाई गई है मथानी मंथनगन और नजू के स्थान पर किया अलघा नाम अहम वज्रम अलघों के मर्द में वज्र हूँ वज्र से क्या है की अस्थियों से निर्मित की अस्थियों से वज्र है और देखेंगे घी नाम करें दोघे नाम दो नाम कर रहे दूध देने वालों में दूध देने वालों में या अभी पदार्थों की पूर्ति करने वालों में अल्पा ले लेना दूध देने वालों में काम देने में अब देखे से के सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली आ जाएगी और तरह अर्थ क्या होगा वशिष्ठ वशिष्ठ के सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली सामान्य काम भूख अथवा सामान्य रूप से सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली काम सामान्य रूप से सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली सृजनिता कर्थ है संतान को उत्पन्न करने वाला काम कन्दरता का पैकामा संतान को उत्पन्न करने वाला काम संतान भूख करने वाला वस्ती सर्पा नाम से लेना है यहाँ पर नाम भिन्न भिन्न प्रकार के सड़कों में सर्क राजी हूँ भिन्न भिन्न प्रकार के सड़कों में अथवा सर्वभेद सर्विशेष का विशेष सतकों के मध्य में सर्सराज वाषिकी हूँ ऐसा हो सकते हैं क्योंकि पहले आये ना राजेन्द्र नाम सब आया है ना उसके अनुसार ऐसा कर सकते हैं कि श्रेष्ठ शर्कों के मध्य में सर्तराज वाषिकी हूँ और अनंत नाम नागो के मध्य में राजा नाम हाथ में श्रेष्ठ नाग नाग विशेष नाग सामान्य नहीं लेना नाग लेनाशेष जो श्रेष्ठ नागों के मध्य में नागराज अनंत हूँ अनंत जो है ना ये भगवान के पर आपने देखा होगा ऐसे खड़किय रहते हैं तो वो भगवान की सेवा करते हैं नारायण की किस किस रूप में सेवा करते हैं एक कैया के रूप में कलंग होता है ना तो पर्यन भी जो है क्या है अनंत का भी बना हुआ है और पर्यन के ऊपर क्या होता है बिस्तरा भी छाते हैं नादन ना? तो वो भी क्या है अनंत ही है और है वही क्या है वो तो क्या करते हैं अपने मुख से जो है ना बहुत है। है वो जो ना जैसे कि पर्यक के रूप में आदन के रूप में और पढ़ने के रूप में साम के श्रेष्ठ नागर के मध्य में नागराज अनंत लग गया नागराजा अनंता अनंत वरुणा याद श्याम अहम ये क्या करेंगे नादा नाम अनंता अहम असमी नादा नाम अनंता अहम असनी याद श्याम वरुणा अहम असमी याद श्याम कर फिर देवता जली देवताओं देधा। जली में वरुण महंगी गली देवताओं में वरुण महंगी का शाम कर जली दलील दीवाना दली देवताओं में दलिया वरुण महंगी पिछले नाम अरिमा असम क्या है ना क्या पिछले नाम अरिमा असमी और पिकरों के मध्य में अजिमा हूँ अजिमा सभी फिकरों में फिर है ये फिकर, ये फिकरों का हरवरा है तो अब जो पिंड किए जाते हैं वो अजमा वाली फिकरों को ग्रेस करके किए जाते हैं तो ये अजमा जो जो है ये जो पिंडदान करने वाले के फिकरों को ये संसाधन तो फित्रों के मत में मैं अमा हूँ ऊपर था ना उसका भी हमने कर लेंगे अच्छा सही काम अहम यमा या सही काम अहम यमा है और प्रशासन कर संयमन करने वालों में अर्थात शासन करने वालों में मैं यम हूँ सबसे कठोर तो शासन किसका है यम किसी को भी छोड़ता तो तो नहीं है चाहे कोई बड़ा हो धनी हो गरीब हो गई हो पैसा भी हो किसी को भी छोड़ने वाला नहीं सबसे कठोर शासन है तो ने, तो ये की किसी ज यम का मतलब क्या यमराज निप करने वालों अनंता नागा नाम नागा नाम ऐसी लेना सरको में वासुकी नागो में अनंत है तो कोई अलग अलग जातियां है ये नाग जाति सर्को जाति अलग है नाग ये कुछ अंतर है अंतर जाति अलग अलग है सभी को तो सर्पा नाम और नागा नाम अलग अलग है सर्क सामान्य होगा उसमें नाम विशेष हो जाएगा अब देखेंगे तो हाँ देखेंगे वरुण याद शाम हम याद शाम अब देवता नाम मतलब जलीब देवता जलीब देवताओं के मध्य नहीं जली देवताओं का राजा वरुण है ऐसा लगा लेना देवताओं का राजा वरुण मैं ऐसा लगा लेना दली देवताओं के मध्य में उनका राजा वरुण मैं धन लगा दली देवताओं के मध्य में उनका राजा वरुण पृथ्वीराम पितरों के मध्य में अयमा नामक पृथ्वीराज नहीं मतलब करने वालों में संयम काम काम शासन करने वालों के मध्य में यमराज नहीं थी जैसा कर्म करता है उसके अनुसार आगे नाम लोग तो नाम नाम। नाम तो में नाम की दो पत्नी और अधिक अभिपि के पुत्र के पुत्र है लिपि के पुत्र को बचे रखा हुआ है बैठते और बैठकों के मत बने पहला दूँ इसमें और तो प्रहलाद का पोत है ये भली ये भी बहुत बड़ा है। भगवान बताते हो गोने में प्रहलाद हूँ और देशे कल काला कल काम नहीं है बढ़ना करने वालों में काल में है काल शक्ति गणना करता रहता है जितनी आयु पहले थी जितनी समय गणना करता रहता है काल है ना काल का काम क्या है गणना करना और आगे आएगा मृत्यु क्या हमारेगा ये सब क्रा प्राण लेने का हरण करने वाला मृत्यु नहीं सबका हरण करने वाला मृत्यु नहीं मृत्यु क्या करता है प्राण की वो खरा देता है और ये काल किराया है की सबका ये गणना करता रहता है और ये यमराज की अधीन ये काम है कौन काल और मृत्यु ये यमराज की अधीन लोग गणना करने वालों में काल में हूं गणना क्षण है ना सप्ताह जो है काल में हूँ क्या इंद्र का नाम वीरेंद्र हम अमाम कर है तो, है। कर। तो ये पशु नाम पशुओं के मध्य में सिंह में हूँ पशुओं के मध्य में सिंह में हूँ क्या उगैन उगैन के पशु नाम बन तो क्या क्या पक्षनाम नाम क्या पक्ष नाम बन गया और पक्षियों के मध्य में कहा गया है पक्षियों के मध्य बहलादो नाम से असी नाम देख्या नाम कैसे बिटी बनते नाम बिटी के बन सुने उत्पन्न में देखते मध्य में प्रहलाद हूँ प्रहलाद को ज्ञानी भंग कहा गया है ना आर आप यात्री विद्या से भगवान का वर्णन करते हैं विज्ञासी का वर्णन करता ती ती थी थी। तो ती ती नहीं है तो तो तो तो आप तो तो ही सकता है यानी को कभी तो नहीं मिला ज्ञानी अत्यकम या प्रियो भी जान लोअम प्रहलादों से मतलब प्रहलाद गणना करने वाले में, काल तो में आ रहे है ना के उत्पन्न में में होने वाले में में काला करके गणनम गणना करने वालों काल भूम मृगा मृगेंद्रा मृगेंद्रा से लेना श्रवा जिससे ऐसे ऐसे केस होते होते हैं नहीं जिसके सिर में बाल होते हैं उसको क्या कहते हैं वैसे ही है ना और जिसके सिर में बाल नहीं होते हैं वो ज्यादा जागरूक तो यहाँ पर है तो स्थान पर है गुजरात में कोई गिर स्थान है गिरनार है ना जो का जंगल में वही पर पाए जाते हैं क्या कहते हैं वहाँ पर वो पाए जाते हैं वो आदमी को नहीं खाते वहाँ के लोग कहते हैं जानवरों को खाते है आदमी को आदमी को मुकबत नहीं देते दोनों भी रास्ते में लिया, होना और मृगो के मध्य में सिंह अथवा व्याद्र सिंह अथवा व्याद्र मृग दोनों और बहन कह क्या पक्षिणाम बहन क्या क्या गुरुमान बहन क्या करमान गरुद नाम गरुड़ को कहते हैं ये क्या है जिनका तो सोच है पक्षी नाम का जो पटना नाम का नाम जो पटना पक्षी का पर्याय है तो पक्षी उगने वाले पक्षियों जो मध्य में तीन गति कितनी जरूर नारायण के वाहन है नारायण लेता सोचेंगे पहले पहली यात्रा बद्रीनाथ की होती थी ना पहले लोग पैदल ही जाते थे बसे नहीं थी रोड नहीं थे इस तरह से पैदल यात्रा करते थे तीन चार किलोमीटर तीन किलोमीटर देख लेना लुघुम रस्ता गुरुनाथ जो आ जाएगा तो वही जाके देखिए आ जाएगा अब देखें दे देखेंगे करते आगे देखिए पावित्राम पवित्र करने वालों के मध्य में मैं कौन हूँ पवित्र करने वालों के मध्य में मैं पवन हूँ रामा शस्त्र धार्मियों के मध्य में मैं श्री रामचंद्र करने वालों के मत जो है मैं तो उन्हें श्री रामचंद्र परशुराम नहीं लेना है परशुराम का भी दल बधन करने वाले मान बधन करने वाले झटा नाम मतरा क्या अस्म झटा नाम मतरा क्या अस्म झटा नाम मतरा अस्वी झटा नाम कर जो है जलित मत्स्य आदि गली जंतुओं के लगभग में मकर नहीं है मकर जो है गंगा जी का वाहन है है ना गंगा जी का वाहन क्या है मकर है तो गंगा जी भी जो है भगवान जी की मृति है सोस्थान पहले तो भी आ गया ना और उनका वाहन भी भगवान जी दे निकट क्या है गंगा है तो गंगा का वाहन मकर ही होगा और जो महर है तो ये क्या है मत्स्य गलीब जंतुओं के लगभग में मैं मकर हूँ क्या सोच काम जाहनवी अपनी श्रोत काम करते नदी नाम और नदियों के मध्य में जहनवी हूँ जहनवी करते गंगा जब गंगा जी का प्रारंभ हुआ तो जंगू नामक एक लज्ज कर रहे थे गंगा जी ने उनके सूत्र ने जी को तो जग स्थल को तो बहा तो दिया जग स्थल को बहा दिया लेकिन वो फ्रोट आया गंगा जी ने पीले तो गोगा प्रार्थना की महाराजी के लोक के लिए हम गंगा जी हैं भी जैसा नाम कर है नहीं मत्यादी नाम की मत्यादी जली जंतुओं के मध्य में मकर नामक जाति विशेष वाला मकर नामक जाति विशेष वाला पंडित मेरी बग्ती है नाम, नाम का को में से है एक जय उसको करना चाहिए कहते हैं कि पंडित रात जगन्नाथ तो कारण से हो गए थे, तो के और आ तो में तो तो के भी करते नहीं यही गंगा एरी रचना है बड़े भाव से एक श्लोक कर रहे एक श्लोक बोलकर गंगा जी एक सीधी उपरा जाती थी सीधे कौन उ जाती थी ऊपर ऊपर आकर वो बोले हम पाथियों के बीच में रहना नहीं चाहते हैं एक कहानी ऐसी है पंडित जगन्नाथ जो है ना शाहजहाँ के दरबार में शाहजहा मुगल राजस्थान है और वहाँ शाहजहा की किस्त्री से इनका प्रेम होगा इनको बुलाया इसलिए गया था हिंदू धर्म प्राचीन है या इस्लाम प्राचीन गया रहते बड़े विद्वान के रसगंगा इनका बहुत बड़ा करना थी इनको बुलाया गया इन्होंने सिर्फ तो समय मांगा जब उसको निर्णय करने के लिए इस्लाम साहित्य को देखना पड़ेगा इस्लामिक कों उन्होंने देखा उसमें जो है हिंदू धर्म का वर्णन था उन्होंने बोला की हिंदू धर्मी तुम्हारे हबीस में इस्लाम से पहले ही रचना से पहले में उन्होंने और भी अच्छा रहना था भगवान की खुशी बेहतरीन हो गया उनसे मदिया हो गया जगन्नाथ अब काफी आए काफी के कंडी को जमीन ना करने लगे मुसलमान ने शादी कर तो मैंने शादी कर लिया और तो तो तो क्या हुआ और तो हम कुछ ढंग काम नहीं करते हैं उन्होंने तो पॉटर को कहे पंडित तो ने ना कहा कि ये तो हम कुछ का फ़ुजन करते हैं और ये सब भंडारा खा करके सारे सूचने दिन में बनिए अब केवल हिमांत सारे सेक्टर हैं तो इारे मेरे दुख करते नहीं है उन्हीं के लिए हम कहे नहीं शादी कर पा रहे गंगा जी किनारेंगे गंगा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 अद्यात्म विद्यादा प्रवृत्ता आदि अंतर्गा अंत च मध्यम चाहे अहम अर्जुन मध्यम चाह अर्जुन अध्यात्म विद्या प्रवृता है सर्गा नाम आदि अंत क्या मध्यम अहम एवं अर्जुन कर्म सबसे पहले करना अर्जुन सर्गा नाम आदि अंत मध्यम अहम एवं अर्जुन किसकी नाम है ना नृष्टि का आदि अंत और मध्य वही है सृष्टि का आदि अंत और मध्य नहीं हूँ भाषण व्याखरण देखना इसका है विद्या नाम अध्यात्म विद्या के मध्य में अध्यात्म विध्यात्म आत्मा को अधिकार जैसे अब शब्दानुशासनम यहाँ शब्दानुशासन का छोटा व्याकरण शब्द अनुशासन का अधिकार किया गया वहाँ अब योगानुशासनम यहाँ से योग का अधिकार किया गया हाँ देखो तो आत्मनि क्या परमात्मा क्या होता है परमात्मा कि परमात्मा और को विषय करने वाली विद्या या जो विज्ञा परमात्मा का संस्पादन करती है उसे क्या अध्यात्म तो विज्ञान के मध्य में अध्यात्म विद्यात्म विद्या और ब्रह्म गीता ब्रह्मसूत्र श्रीमद भगवत और पुराणों में इतिहास में जहाँ जहाँ जो तो है ना परमात्मा जिनों में अध्यात्म विद्याण करने वाले सत्य तो है विद्याओं के मध्य में अध्यात्म विद्या हूँ प्रवरता वादा हम प्रवरता कर् है जो बोले जाने वाले हम वाद जल को विखंडा तीन प्रकार से जो स्वास्थ्य कर्त्या होती है उसको क्या करके वाद जल को विकंडा होता है था हमारा सत्य निर्णय के लिए जो कथा होती है शास होती है उसे क्या कहते हैं सत्य निर्णय कथा हमारा सत्य निर्णय के लिए जो का शासन होता है उसे कहते हैं और जल्द कहते हैं की स्वस्थ कर्क से खंडन पूर्वक स्वपक्ष स्थापना कर्क से खंडन पूर्वक स्वपत्ति कर्कक्ष के खंडन पूर्वक स्वपक्ष की स्थापना जब श्राकिस्त से की जाती है तब हैं? के साथ में होती का खंडन और स्वमत का वो क्या है कि स्वत स्थापन खंडन स्वपक्षण खंडन हम जिसमें अपने पक्ष की स्थापना न हो केवल परपक्ष पर का पर खंडन हो उसके साथ ही अभी विगंड खंडन घन खाद्य है ना ये गिटंडा गलत है ऐसा और आनंद गिर शंकर विजय में तो श्री हर्ष को के से पराजित दिखाया है कि तो श्री हर्ष को तो शंकराचार्य ने पराजित किया अभी तो ये लोग मानते हैं कि श्री आशीर्वाद तो में शंकर जी विजय ने पराजित दिखा दी शंकराचार्यो आनंद गिर शंकर जी विजय में वर्णन जिस समय शंकराचार्य का मान्य नहीं थे बातें हिंदन बोध ढूंढो को सीती है उस पर भी देखेगा तो धूमकर अपने शंकर दिखाई देखे आगे तो ये खंडन कर दिया सभी अन्य दोष में कह इसलिए इसलिए लोग अपना मानने लगे तो खंडन में कोई वेदांत मतलब ही नहीं है ना अन्य लोगों का खंडन इसलिए अपना मानते हैं और इसलिए अनुकरण है शताब्दी में हुए उन्होंने एक तत्वोत्तर ग्रंथ लिखा था चारवां प्रखंड ग्रंथ था तो उसी का अनुसरण करके इसलिए जो ना खंडन ग्रंथ हालय में था यह उसी तत्व ग्रंथ भी जिसका भी मतलब खंडन करना था खन करने के लिए माध्यमिक बुद्धों के साथ अपनी अपनी बड़ी महिमा उन्होंने गाय है की ताम्बुल हम आसन कर लेते हैं कान को जो कान का सीधा करते ताम्बुल और आसन प्राप्त करता है कान को जो कर थे और कानून रहते थे अधिक तो मेरा यही कहने का मतलब है किसका है जीगनदार गंज है और भगवान ने जो है ना शिक्षक की रुचि का आहवा दिया है ना एक निर्णय का सवाल है शिक्षक निर्णय के लिए जो सा होती है उसे क्या करते हैं तो कर वाद में। नाम, चा चा का है है। वाला में आदि अंत और मध्य में ही हूँ अहम योग आदि करके उत्पत्ति अंत का क्या लय और मध्य का क्या इसी का है? का क्या लय इसकी सृष्टि का आदि अंत तो और मध्य में हूँ अर्थात में ही विनती मध्यम तो <सथमण> थी। थी। थी। क्या घंटा नाम मन जो क्या आदि मध्य वहाँ भी बोल दिया और यहाँ भी क्या है आदि मध्यंश आ गया तो क्या मृत्यु हो गयी वास्तुदार नहीं है की पूर्व में पूर्व में जंगम पूर्व में जंगम प्राणियों का आदि मध्य अंत भगवान ने अपने को कहा सभी का कहा यहां? इस जंगम संघ को संगम होता है में इसमें संख्या नहीं करना लगाइए भूतानाम जीवाधिष्ठता नाम सेव जीवा आदि अंताचार इत्यादि उत्तम उपक्रम देखेंगे उपक्रम में जीवा जीवाधिष्ठता नाम भूताना जीवा तो उपक्रम में मतलब जीव से अधिष्ठित से प्राणी जीव अर्थात जंगल जीव से अधिष्ठित जन्म प्राणियों का ही आदि अंत इत्यादि इत्यादि जगह है विभूति प्रकरण के उपक्रम में जीव से अधिष्ठित स्थावर प्रणों का ही आदि अंत कहा गया संपूर्ण कहा जाता है सामान्य रूप सेना आध्यात्म विद्या विद्याणाम तो अब देखेंगे मोक्षार्थक मोक्ष प्रदान करने के कारण प्रधान जो मोक्ष प्रदान करने के कारण प्रधान जो अध्यात्म विद्या है क्या कहेंगे मुख्य प्रदान करने के कारण मुख्य कौन प्रदान करती है अध्यात्म विद्या मुख्य तो प्रदान करने के कारण जो प्रधान अध्यात्म विद्या है वह है ही जैसे लगा देंगे मुख्य प्रदान करने के कारण जो प्रधान अध्यात्म विद्या है वह अध्यात्म विद्या में हूँ मुख्य प्रदान करने के कारण जो प्रधान अध्यात्म विद्या है विद्याओं में वह अध्यात्म विद्या है या विद्याओं में मोक्ष प्रदान करने के कारण जो प्रधान है वह प्रधान अध्यात्म विद्या नहीं है वादा देखेंगे अर्थ निर्णय हेतु की बोले जाने वाले कौन बोले जाने वाले वाद जल्द और जिटंडा की बोले जाने वाले वाद जल और जिटंडा के मध्य में अर्थ निर्णय का हेतु होने के कारण वाद प्रधान है बोले जाने वाले वाक जल और जिटंडा के मध्य में अर्थ निर्णय का साधन होने के कारण त्पर निर्णय का साधन होने के कारण निर्णय का साधन को निर्णय का साधन होने के कारण वाद प्रधान है इसलिए वह इसलिए वह प्रधान होने के कारण वह नहीं हो यहाँ पर उत्तर प्रवरतान से क्या लेना वाद जल्द बिटंडा यहाँ बोले जाने वाले वाद जल्द बिटंडा को लेना है यहाँ प्रवरतान से बोलने वालों को नहीं लेना बोलने वालों को नहीं लेना है ऐसा भाष्यकार आगे बता रहे है बोलने वाले को नहीं लेना तो लगाएंगे जैसा मैं अनवेद क्रम से पढ़ रहा हूँ प्रवक्ता के द्वारा प्रवक्ता के द्वारा वदन भेद है ना कि प्रवक्ता के द्वारा भूले जाने वाले प्रवक्ता के द्वारा बोले जाने वाले या प्रवक्ता के द्वारा बोले जाने वाले विशेष प्रवक्ता के द्वारा बोले जाने वाले विशेष वाद जल्द विटा का ही यहाँ पर ग्रहण होता है प्रवर्तानी प्रवर्तन के द्वारा प्रवक्ता के द्वारा बोले जाने वाले भेदों में या द्वारा बोले जाने वाले भेदों में वाद जल्द और गिटंडा का ही यहाँ पर ग्रहण होता है समझ जाएगा तो कहने का मतलब क्या है की बोलने वालों में ग्रहण नहीं होता वालों का जाने वाले तो ग्रहणा है उनका ही है मुखा अकार द्वंद अहम एवं अक्षय कालोमुख अक्षरा नाम अकाराशनी अक्षरा नाम अकारास मैं अक्षरों में अकार हूँ मैं अक्षरों में क्योंकि वैसी अकारों में शर्वा अकार ही संपूर्ण वाणी है क्योंकि अकार सबसे आगे आदिमी है आगे होने से क्या है यह सबका मूल है ओमकार के आदि में भी क्या अकार अकारों में विष्णु ऐसा भी कहा जाता है अकार क्या ओमकार के आदि में अकार है की अक्षरा नाम अकारो अक्षरों के मध्य में मैं अकार हूँ क्या सामा सिका सामा कैसे समाज समूह और समाज समूह के मध्य में द्वध तो हूँ समाशो में मैं कौन हूँ द्वंद में क्या होती है उभरे ठंडी होती है समासो में मैं दंद हूँ अहम भेव अक्ष काला अक्षया काला अहमेव अच्छे काल मैं भी हूँ अच्छे काल में भी हूँ मतलब कभी मश ना होने वाला काल में भी हूँ विश्व मुखा धाता हम घाता करते प्राणियों का प्राणियों को करुण फल प्रदान करने वाला प्राणियों को करुण फल प्रदान करने वाला विश्व को मुख नहीं है विश्व मुख कर दे सब उर्मुख वाला अर्थात प्राणियों को करुण फल प्रदान करने वाला सब मुख वाला अर्थात व्यापक परमात्मा नहीं है अक्षरा नाम कर लेना यहाँ पर वर्णन हम अक्षर से क्या लेना अक्षर वैसे अतविशिष्ट को कहते हैं असली चित्र को क्या कहते हैं तो अच्छा तो यहाँ अक्षर शब्द वर्ण के लिए आया है कि वर्णों के मध्य में अकार वर्ण में ही है द्वंदा की समाचिक होते हैं ना इस समास समूह के मध्य में द्वंद समास हूँ चीन क्या अहम ये अक्षय अक्षय काीण न होने वाला क्षण आदि नामक प्रसिद्ध काल में ही हूँ क्षण घंटा सब मिलेगा छीण न होने वाला क्षण आदि काल में ही है काल है हमेशा बना रहता है है ना काल हमेशा बना रहता है अखंड काल नित्य है उसमें जो उपाधि व्यवहार होता है ना है ना? अब अखंड काल कहता है काल तो हमेशा बने ही रहता है ये पहले वाला काल है वाला बता रहा हूँ मैं आपको वो भी भाष्य बार खुद बोल रहे हैं इस बात को कि छेड़ होने वाला प्रसिद्ध क्षणी नामा काल में तो ये ध्यान दे रहा काल तो पहले आ गया ना काला कलेटाम आ गया ना इसे इसका बदल रहे है अथवा काल सभी काला, काला परमेश्वर किस काल का भी काल परमेश्वर में छीन न होने वाला का भी काल का मैं भी। तो ये यह हो गया ठीक है तो गणना करने वाला काल वहाँ गया काल बचालिए ऐसा हो गया धाता हम धाता का अर्थ है कर्म फल धाता कर्म फल का विधान करने वाला सर्वजगता सम्पूर्ण जगत के कर्म फल का विधान करने वाला सर्वतोमुख में मैं क्षमा मृत्यु मृत्यु भविष्य काम की व्याणाम स्मृति ही मेधा धृति ही क्षमा सर्वहरा मृत्यु सब सर्व का हरण करने वाली मृत्यु में हूँ का हरण करने वाला मृत्यु में हूँ मैंने बताया ना मृत्यु काल और यम सब भगवान की मृत्यु है ना तो यमराज के अधीन मृत्यु और काल रहते हैं काल का काम है करना करना देखता रहता है सबका कितना समय होगा जहाँ उसका इशारा मिला मुख्य ऐसा है और अब इन दोनों बात ना माने तो यमराज को बैठा हो जाएगा जो इनको ठिकाने लगाएगा और यमुराज तो के ऊपर भी भगवान बैठे हुई है इसलिए सब व्यवस्था जमराज की और रात्र का भी भाग ठीक ठीक चलता है सूर्य चंद्रमात्र होता है देखिए पे करने वाला राष्ट्र में है जिनका भविष्य में कल्याण होने वाला है जिनका भविष्य में कल्याण होने वाला है उनका कल्याण उनका कल्याण और अधिक व्याख्या में देखे में नारियो नाम नारियों के मध्य में जो यहाँ पर कीर्ति स्त्री वास स्मृति मेधा धती क्षमा आया है ना ये जो रहना क्या है ये देवियाँ है सभी ना। तो नारियों के मध्य में कीर्ति स्त्री वास स्मृति मेधा धरती क्या क्षमा धरती और क्षमा है तो कीर्ति जो व्यक्ति को जो कीर्ति प्राप्त होती है ना वह कीर्ति की अधिष्ठात्री देवी को यहाँ कीर्ति का और स्त्री मतलब धन को धन की देवी लेना है वास और ये दिव्या की अधिष्ठात्री देवी है इस स्मृति की अधिष्ठात्री देवी देवी देविया है जिनकी कृपा की स्मृति ठीक रहती है नारियों के मध्य में विभिन्या है यहाँ अन्द्र मैं पढ़ता हूँ धनादि हराहा क्या प्राण हराहा मृत्यु धन आदि का हरण करने वाली और प्राण का हरण करने वाली दो प्रकार की मृत्यु धनाजी का हरण धन तो तो तो करने वाली और प्राण कारण करने वाली दो प्रकार की मृत्यु सरोधर कही जाती है और हमें अथवा अथवा देखेंगे एक इसी का दूसरा व्याख्यान करते हैं भास्क अथवा प्रलय में सबका हरण सब करने के कारण सर्वहर तो पर ईश्वर है अथवा पर ईश्वर प्रलय में सबका हरण करने के कारण सरोहर कहा जाता है अथवा पर ईश्वर पर ईश्वर है अथवा पर ईश्वर प्रलय में सबका हरण करने के कारण सर्वहर कहा जाता है वह सर्वहर सरोहर ठीक है तो ये क्या हो गया सर्वरण हो गया अब यह क्या उद्घोष क्या भविष्य काम कर उत्कर्षा है उद्घा क्या है उत्कर्षा और उत्कर्षा करते यहाँ पर अभदया क्या तत्प्राप्ति हेतु अब हृदय और अब हृदय प्राप्ति का हेतु ये के दो अद्भवा का दुष्कर्षा उत्कर्ष अधिवन करने क्या किया एक तो ये जो है ना लक्षणा से तत्प्राप्ति हेतु बताया है की अब हृदया क्या हेतु हम अभदय और अभदय प्राप्ति का हेतु हम हूँ कहते हैं लौकिक हितु ये जिनका भविष्य नाम का भावी कल्याण नाम भविष्य में जिनका कल्याण होने वाला है वो कैसे उसका प्राप्ति योग्य नाम की वो कल्याण प्राप्ति के योग के भविष्य में जिनका कल्याण होने वाला है अर्थात कल्याण प्राप्ति के योग्य जो है उनका कल्याण और कल्याण की प्राप्ति नहीं ठीक है या भविष्य में जिनका विदय होने वाला है विदय का कल्याण भविष्य में जिनका विदय होने वाला है उनका हृदय और विदय प्राप्ति का हेतु कीर्ति स्त्री वात क्या नारिय नाम स्मृति मेघाधि इति इसी उत्तम स्त्री अहम् ये उत्तम स्त्री है न स्त्रियों के मध्य में स्त्रियों इसलिय के मध्य में कीर्ति स्त्री वारिय नाम का अर्थ है यहाँ पर स्त्री नाम स्त्रियों के मध्य में कीर्ति स्त्री वात स्त्री मेघाधित और क्षमा ये उत्तम स्त्रियाँ मैं ही हूँ उत्तम स्त्रियाँ मै ही हूँ मात्र संबंध है जिनके थोड़े संबंध से भी जिनके थोड़े संबंध से भी लोग अपने को प्रकाश मानता है है ना? लोग अपने को प्रकाश मानता है देवी कृपा हो जाए इसलिए मेरा इसमें सबा जायेंगे ऐसा ओम रहा पूर्ण तो तो तो एक तो